श्री राम रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 32 नंद बागान के ब्राह्म समाज में भक्तों के साथ श्री मंदिर दर्शन और उद्दीपन श्री राधा का प्रेमोन्माद श्री राम कृष्ण नंदन बागान के ब्राह्म समाज मंदिर में भक्तों के साथ बैठे हैं ब्राह्म भक्तों से बातचीत कर रहे हैं साथ में राखाल मास्टर आदि हैं शाम के पाँच बजे होंगे काशीश्वर मित्र का मकान नंदन बागान में है वे पहले सब थे वे आदि ब्राह्मण समाज वाले ब्राह्मण थे अपने ही घर पर ईश्वर की उपासना किया करते थे और बीच बीच में भक्तों को निमंत्रण देकर उत्सव मनाते थे उनके देहांत के बाद श्रीनाथ यज्ञनाथ आदि उनके पुत्रों ने कुछ दिन तक उसी तरह उत्सव मनाए थे वे ही श्री रामकृष्ण को बड़े आदर से आमंत्रित कर लाए हैं श्री रामकृष्ण आकर पहले नीचे के एक कमरे में बैठे जहाँ धीरे धीरे बहुत से ब्राह्म भक्त सम्मिलित हुए रविंद्र बाबू आदि ठाकुर परिवार के भक्त भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे बुलाए जाने पर श्री राम ऊपरी मंजिले के उपासना मंदिर में जा बिराजे कमरे के पूर्व की ओर बेदी रखी रची गई है नैत्य कोने में एक पियानो है कमरे के उत्तरी हिस्से में कुछ कुर्सियाँ रखी हुई है उसी के पूर्व की ओर अंतपुर में जाने का दरवाजा है शाम को उत्सव के निमित्त उपासना होगी आदि ब्राह्म समाज के श्री भैरव बन्दोपाध्याय और एक दो भक्त मिलकर वेदी पर उपासना का अनुष्ठान करेंगे गर्मी का मौसम है आज बुधवार चैत्र की कृष्णा दशमी है 2 मई अठारह अनेक ब्राह्म भक्त नीचे के बड़े आंगन या बरामदे में इधर उधर घूम रहे हैं श्री जानकी घोषाल आदि दो चार सज्जन उपासना गृह में आकर श्री राम कृष्ण के पास बैठे हैं वे उनके श्रीमुख से ईश्वरी प्रसंग सुनेंगे कमरे में प्रवेश करते ही श्री राम कृष्ण ने वेदी के सम्मुख प्रणाम किया फिर बैठकर कर राखाल मास्टर आदि से कहने लगे नरेंद्र ने मुझसे कहा था समाज मंदिर को प्रणाम करने से क्या होता है मंदिर रखने से ईश्वर की ही याद आती है उद्दीपना होती है जहाँ उनकी चर्चा होती है वहाँ उनका आविर्भाव होता है और सारे तीर्थ वहाँ आ जाते हैं ऐसे स्थानों के देखने से भगवान की ही याद होती है एक भक्त बबूल का पेड़ देखकर कर भावाविष्ट हुआ था यही सोचकर कि इसी लकड़ी से श्री राधाकांत के बगीचे के लिए कुल्हाड़ी का बेट बनता है किसी और भक्त की ऐसी गुरु भक्ति थी कि गुरुजी के मोहल्ले के एक आदमी को ही देखकर कर भावों से तर हो गया मेघ देखकर नील वस्त्र देखकर अथवा एक चित्र देखकर श्री राधा को श्री कृष्ण की उद्दीपना हो जाती थी ये सब चीज़ें देखकर वे कृष्ण कहाँ हैं कहकर बावली सी हो जाती घोषाल उन्माद तो अच्छा नहीं है श्री राम के यह तुम क्या कह रहे हो यह उन्माद विषय चिंता का फल थोड़े ही है कि उससे बेहोशी आ जाएगी यह अवस्था तो ईश्वर चिंतन से उत्पन्न होती है क्या तुमने प्रेमोन्माद ज्ञानोन्माद की बात नहीं सुनी उपाय ईश्वर पर प्रेम तथा सृजों की गति बदलना एक ब्राह्म भक्त किस उपाय से ईश्वर मिल सकता है श्री कृष्ण उस पर प्रेम हो और सदा यह विचार रहे कि ईश्वर ही सत्य है और जगत अनित्य पीपल का पेड़ ही सत्य है फल तो दो ही दिन के लिए है ब्राह्म भक्त काम क्रोध आदि रिपु है क्या किया जाए श्री कृष्ण छह ऋपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो आत्मा के साथ रमण करने की कामना हो जो ईश्वर की राह पर बाधा पहुंचाते हैं उन पर क्रोध हो उसे ही पाने के लिए लोभ यदि ममता है तो उसी के लिए हो जैसे मेरे राम मेरे कृष्ण यदि अहंकार करना है तो विभीषण की तरह मैंने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया यह सिर किसी दूसरे के सामने नहीं नवाऊंगा, ब्राह्म भक्त यदि ईश्वर ही सब कुछ करा रहा है तो मैं पापों के लिए उत्तरदायी नहीं हूं पाप कर्मों का उत्तरदायित्व श्री कृष्ण हसकर दुर्योधन हसकर दुर्योधन ने वही बात कही थी तया ऋषि के न, यथा नियोक्त तथा करोमी हे ऋषिकेश तुम हृदय में बैठकर जैसा करा रहे हो वैसा ही मैं करता हूँ जिसको ठीक विश्वास है कि ईश्वर ही करता है और मैं अकरता हूँ वह पाप नहीं कर सकता जिसने नाचना सीख लिया है उसके पैर ताल के विरुद्ध नहीं पड़ते मन शुद्ध न होने से यह विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर है श्री राम कृष्ण उपासना मंदिर में एकत्रित भक्तों को देख रहे हैं और कहते हैं बीच बीच में इस तरह एक साथ मिलकर ईश्वर चिंतन करना और उनके नाम गुणगान गाना बहुत अच्छा है परंतु संसारी लोगों का ईश्वर अनुराग क्षणिक है वह उतनी ही देर तक ठहरता है जितना तपाए हुए लोहे पर पानी का छिड़काव ब्रह्मोपासना तो श्री राम कृष्ण अब संध्या की उपासना होगी वह बड़ा कमरा भक्तों से भर गया कुछ ब्राह्म महिलाएं हाथों में संगीत पुस्तक लिए कुर्सियों पर आ बैठी पियानो और हारमोनियम के सहारे ब्रह्म संगीत होने लगा गान सुनकर श्री राम कृष्ण के आनंद की सीमा न रही क्रमशः उद्बोधन प्रार्थना और उपासना हुई आचार्य वेदी पर बैठे वेदों से मंत्र पाठ करने लगे ओम पिता नौशी पिता नोबोधि नमस्ते स्तू हिंसी तुम हमारे पिता हो हमें सदबुद्धि दो तुम्हें नमस्कार है हमें नष्ट न करो ब्राह्मभक्त उनके उनसे स्वर मिलाकर कहते हैं ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंद रूपम अमृतम यद विभाति शिवम अद्वैतम शुद्धम पाप विद्धम फिर आचार्यों ने स्थौपाठ तो किया ओम नमस्ते सतेते जगत जगत्कारय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय इत्यादि तदनंतर उन्होंने प्रार्थना की असोम सद्गमय तमसो म ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय आविर्विराम एधि रुद्रयत्ते दक्षण मुखम तेन माम पा का पाठ सुनकर श्रीराम कृष्ण भावा विष्ट हो रहे हैं अब आचार्य निबंध पढ़ते हैं